ए कामरक क्षेत्र तथा पुरुषोत्तम क्षेत्र की महिमा लोमहर्षण जी कहते हैं महर्षियों ब्रह्मा जी की कही हुई पवित्र कथा सुनकर उन महर्षियों को बड़ी प्रसन्नता हुई उनके शरीर में रोमांच हो आया उन्होंने कहा ब्राह्मण अब आप एकामक क्षेत्र का वर्णन कीजिए ब्रह्मा जी बोले मुनिवरों वह क्षेत्र सब पापों को हरने वाला पवित्र एवं परम दुर्लभ है मैं उसका संक्षेप में वर्णन करूंगा सुनो एक कामरक नाम से विख्यात क्षेत्र वाराणसी के समान कोटि शिवलिंग से युक्त एवं शुभ है उसमें आठ तीर्थ हैं पूर्व कल्प में वहां एक आम का वृक्ष था उसी के नाम से वह एकामरक क्षेत्र के रूप में विख्यात हुआ वहां स्थान हृष्ट पुष्ट मनुष्यों से भरा रहता है वहां स्त्रियां भी रहती हैं और पुरुष भी उस क्षेत्र में विद्वानों की अधिकता है वह धन धान से संपन्न स्थान है घर और गोपुर वहां की शोभा बढ़ाते हैं वहां अनेक व्यवसायी भरे हुए हैं भात भात के रत्न उस क्षेत्र की शोभा बढ़ाते हैं नगर अटारी सड़क और राजहंसों के समान श्वेत महल आदि के द्वारा उसकी बड़ी शोभा होती है उसके चारों ओर सफेद चाहरदीवारी बनी है शस्त्रों द्वारा उस पुर की रक्षा होती है अनेक खाइयों से वह क्षेत्र अलंकृत है वहां प्रतिदिन उत्सव का आनंद छाया रहता है नाना प्रकार के बाजों की ध्वनि सुनाई पड़ती है चाहरदीवारी और बगीचे से युक्त अनेक दिव्य देव मंदिर सब ओर से उस क्षेत्र की शोभा बढ़ाते हैं वहां के ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य तथा शूद्र बड़े धार्मिक हैं वे अपने अपने धर्मों में संलग्न रहते हैं उस क्षेत्र में निर्धन मूर्ख दूसरों से द्वेष रखने वाले रोगी मलिन नीच मायावी रूपहीन दुराचारी तथा परद्रोही मनुष्य नहीं हैं Vaha Sarvatra Sukhapurbak Sublog Humte loog Vahasthan phertä hain, Sukhadhe Vahanana Prakarke ke liee, sukhud hai, vahean nanaa nandan vun ke saman, Evan sab Sevan karne Yogihe hai, vahean ke vrkš, phthaloon Hatehe bhaar se, jhuke rahate hain, اور sabhi rituoon me, phool, jhdaate rahate hain, तलाब पुष्करणी वापी तथा अन्यान्य जलाशय सदा कमलवन से सुशोभित रहते हैं भाति भाति के वृक्ष नाना प्रकार के सुंदर पुष्प तथा अनेक प्रकार के पवित्र जलाशय सब ओर से उस स्थान की शोभा बढ़ाते हैं उस क्षेत्र में साक्षात भगवान शंकर सब लोगों का हित करने के लिए निवास करते हैं वैभोग और मोक्ष दोनों के दाता हैं इस पृथ्वी पर जितने तीर्थ नदियां सरोवर पुष्करणी तड़ाग वापी कुूप और सागर हैं उन सब से प्रथक प्रथक जल की बूंदें संग्रहित करके देवताओं सहित भगवान शंकर ने उस क्षेत्र में संपूर्ण लोकों के हित के लिए बिंदुसर नामक तीर्थ स्थापित किया इसलिए वहां बिंदुसर के नाम से विख्यात है अगहन के कृष्ण पक्ष की अष्टमी को जो वहां की यात्रा करता है तथा जो जितेंद्रिय भाव से विश्व योग में श्रद्धा के साथ विधिवपूर्वक बिंदु सरोवर में स्नान करके तिल और जल से नाम गोत्र के उच्चारण पूर्वक देवताओं ऋषियों मनुष्यों एवं पितरों का तर्पण करता है वह अश्वमेध यज्ञ का फल पाता है जो ग्रहण विश्व योग संक्रांति ऐना आरंभ 86 युगादि तिथि तथा अन्यान्य शुभ तिथियों में वहां ब्राह्मणों को धन आदि का दान करते हैं वे अन्य तीर्थों की अपेक्षा 100 गुना फल पाते हैं जो बिंदु सरोवर के तट पर पितरों को पिंड दान देते हैं वे उन पितरों की अच्छे तriptika संपादन करते हैं स्नान के पश्चात मौन एवं जितेंद्रिय भाव से भगवान शंकर के मंदिर में प्रवेश करके उनकी पूजा करें तीन बार शिव की परिक्रमा करें घृत और दुग्ध आदि के द्वारा पवित्रता पूर्वक भगवान शंकर को स्नान कराकर उनके सब अंगों में सुगंधित चंदन एवं केसर लगाएं तदंतर नाना प्रकार के पवित्र पुष्पों एवं विल्व पत्र आक और कमल आदि के द्वारा वैदिक एवं तांत्रिक मंत्रों से तथा केवल नाम में मूल मंत्र से गंध पुष्प चंदन धूप दीप नैवेद्य उपहार स्तुति दंडवत प्रणाम मनोहर गीत वाद्य नृत्य जप नमस्कार जय शब्द सथा प्रदक्षिणा समर्पण करते हुए महादेव जी का पूजन करें इस प्रकार देवादि देव का विधि पूर्वक पूजन करने वाला पुरुष सब पापों से मुक्त होकर शिवलोक में जाता है जो उत्तम बुद्धि वाले पुरुष वहां हर समय महादेव जी का दर्शन करते हैं वे भी पाप मुक्त होकर शिवलोक में जाते हैं भगवान शिव से पश्चिम पूर्व दक्षिण उत्तर चारों ओर ढाई-ढाई योजन तक वह क्षेत्र भोग एवं मोक्ष प्रदान करने वाला है उस क्षेत्र में भास्करेश्वर नाम से प्रसिद्ध एक शिवलिंग है जो लोग वहां कुंड में स्नान करके भगवान सूर्य द्वारा पूजित त्रिनेत्रधारी देवादिदेव महादेव का दर्शन करते हैं वे सब पापों से मुक्त हो उत्तम विमान पर बैठकर गंधर्वों के मुख से अपनी स्तुति सुनते हुए शिवलोक में जाते हैं आत्मा योगियों के घर में वेद वेदांगों के पारंगत सर्वभूत हितकारी श्रेष्ठ द्विज के रूप में उत्पन्न होते हैं उस समय वे मोक्ष शास्त्र के तात्पर्य को समझने में कुशल और सर्वत्र सम बुद्धि होते हैं तथा भगवान शंकर से श्रेष्ठ योग प्राप्त करके भवबंधन से मुक्त पा जाते हैं द्विजवरों स्त्री भी श्रद्धा पूर्वक वहां भगवान शिव का पूजन करके पूर्वोक्त फलों को प्राप्त कर लेती है मुनिवरों भगवान महेश्वर के अतिरिक्त दूसरा कौन ऐसा है जो उस उत्तम लोक के संपूर्ण गुणों का वर्णन कर सके भगवान शिव का एकामर क्षेत्र वाराणसी के समान शुभ है जो वहां स्नान करता है वह निश्चय ही मोक्ष प्राप्त कर लेता है वहां और भी अनेक पवित्र तीर्थ एवं मंदिर हैं उनका भी ज्ञान प्राप्त करना चाहिए समुद्र के उत्तर तट पर उस प्रदेश में एक परम गोपनीय मुक्तिदायक क्षेत्र है जो सब पापों का नाश करने वाला है उस परम दुर्लभ क्षेत्र का विस्तार 10 योजन है वहां की भूमि पर सब ओर बालू बिछी हुई है वह परम पवित्र एवं संपूर्ण कामनाओं को देने वाला है अशोक अर्जुन तुंगनांग मौलश्री सरल कटहल नारियल शाखू ताड़ कैथ चंपा कनेर आम बेल गुलाब कदंब कचनार लकुच नागकेसर पीपल चितवन महुआ सहिजन शीशम आंवला नीम तथा बहेड़ा आदि के वृक्षों से उसकी बड़ी शोभा होती है वहां पक्षियों के मुख से निकले हुए अत्यंत मधुर कलरव कानों और मन को बहुत सुख देते हैं ऊपर बदाए हुए वृक्षों के अतिरिक्त अन्यन्य मनोहर पुष्पों लताओं और भांति-भांति के जलाशयों से वह क्षेत्र सुशोभित है अनेकानेक ब्रह्मचारी गृहस्थ वानप्रस्थ सन्यासी तथा स्वधर्म पारायण ब्रह्मा आदि वर्णों से उस क्षेत्र की शोभा होती है वह हिष्ट पुष्ट मनुष्यों तथा अनेक नर नारियों से भरा हुआ है वह संपूर्ण विद्याओं का स्थान तथा समस्त धर्मों एवं गुणों का आकर है इस प्रकार वह परम दुर्लभ क्षेत्र सर्वगुण संपन्न है मुनिवरों वहां भगवान कृष्ण पुरुषोत्तम नाम से विख्यात हैं उत्कल प्रांत की सीमा समुद्र की ओर जहां तक बताई गई है वह सब स्थान कृष्ण के प्रसाद से अत्यंत पवित्र है